आहू क्रिया के सभी असत्यम अप्रतिश्रम क्रम है तु कम आकर्षक से शासक जगत को की ममता वाला कहते हैं ना वाला कहते हैं अप्रतिष्ठम है। प्रतिष्ठा कर आधार धर्म धर्म क्या है धर्म के अंजत आधार है तो अप्रतिष्ठम करते हैं कि धर्म धर्म रूप आधार से रही धर्म धर्म रूप आधार से निम्न योनियों में जाने का आधार क्या है आधार क्या है और दुर्गति का आधार क्या है तो क्या है धर्मा धर्म रूप आधार से ऐसी तो अन्य तो इस जगत का शासक ईश्वर नहीं है इस जगत का शासक ईश्वर यही है काम है जो का मोकामना मूलक स्त्री पुरुष के परस्पर से मुख से उत्पन्न है तो ज़िए। ज़िए। ज़िए। ज़िए। जगत अप्रतिष्ठम जगत धर्म धर्म रूप प्रतिष्ठा से रहित है जगत अमीश्वरम जगत ईश्वर से सबके साथ जगत का संबंध है ना? जगत असत्यम जगत असत्य जी बंदा वाला है जगत अप्रतिष्ठम जगत के धर्म धर्म रूप आधार से रहित है जगत अमीश्वरम जगत के ईश्वर शासित है जगत ऐसी कामना मूलक संभोप की इच्छा मूलक स्त्री ऐसी परस्पर संभोग से उत्पन्न हुआ है और अपरस्पर संबोधन परस्पर संबोधन बताएगा ना हाँ है ना पर कर्ज भी दूसरा अपर कर्ज भी दूसरा अपरस्पर संबोधन परस्पर संबोधन है ना अन्य देखना अन्य जगत की उत्पत्ति का अन्य कोई कारण इसलिए उसका जगत की कारण है धर्म जगत का अन्य जगत का क्या कारण है तीन में नहीं है बल्कि जगत जगत का अन्य कारण क्या है मतलब जगत का अन्य कोई कारण ने था है सत्यम लेथा व्य प्राया जैसे हम सब झूठ की बोलता वाले जैसे हम सब झूठ की बोलता वाले हैं उसी प्रकार इ जगत या संपूर्ण जगत असत्यम अमृत प्रायः बोलता जाना है उनको संसार में कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है ऐसे लोगों को अच्छाई नहीं दिखाई देखा यही दिखाई देता है जो की बोलता अप्रतिष्ठम क्या अब देखेंगे न अस्व प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठन का क्या नतीष्ठा इसकी प्रतिष्ठा नहीं है किसकी जगत की प्रतिष्ठा था धर्म धर्मा धर्म रूप इस जगत की प्रतिष्ठा नहीं है इसलिए जगत अप्रतिष्ठ है अर्थात आधार से प्रतिष्ठा धर्मा धर्म से रहित है ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपद वाले मनुष्य जगत को कहते हैं आसुरी संपद वाले मनुष्य जगत को कहते हैं अनश्वरा अनिश्वर में देखेंगे न अस्त ईश्वर विद्य देख न अस्त ईश्वर वर्त के अस्तित्व क्या जगता न अस्त जगता शासिका ईश्वर विद्य इस जगत का शासक ईश्वर नहीं है और शासक पर कैसा है धर्मा धर्म सब अपेक्षिका धर्म और धर्म की अपेक्षा कर धर्म और धर्म की अपेक्षा करके इस जगत का शासक ईश्वर नहीं है न जगत को अनुक्र करते है इसलिए जगत को अनुकूल रहते हैं धर्म धर्म की पूर्ण शासन को वाला इसलिए कहते हैं में क्या अन्योन्य संयोगात सम्भूतम अपरस्पर सम्भूतम का क्या हुआ अन्योन्य संयोगा परस्पर में संयोग से उत्तम हुआ परस्पर में परस्पर के संयोग से उत्पन्न हुआ किसका परस्पर का संयोग स्त्री के परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ स्त्री पुरुष कहते काम से प्रेरित है नेर से प्रेरित स्त्री और पुरुष के परस्पर संयोग से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है ना की मन्नत काम हेतुकम की अन्य मन्नत काम है हम काम हेतुकम को बहुत सुधार समझाते हैं काम काम कामना कामना रूप वाला। रूप ये? ये वाला किन अन्यत जगत में का अन्य कारण क्या है, से कारण है। लग जाएगा प्रश्न है तो उत्तर देते है न किंचन धर्मा धर्म आदि कारणांतरण के जगता जगत का अदृष्ट रूप धर्मा धर्म आदि कुछ कारण वही है जगत का धर्मा धर्मादि रूप अदृष्ट कुछ भी कारण नहीं है कारणांतर नहीं का कारणा है, तो है काम एवं प्राणी नाम कारण की कामना ही प्राणियों का कारण है जो काम दृष्टियों है ना वो काम सब कामना ही प्राणियों का कारण है इसी एवं लोकायिक दृष्टि या लोकायिक की दृष्टि है मतलब चारवाद की दृष्टि है दृष्टि का विचार दृष्टि का क्या है हाँ ये क्या ये चार बातों का विचार है देहात बुद्धि वालों का ये विचार है किसी बहुत लोग ऐसा भी जगत को असत्य कहना भी, तो तो भी का। का तो है ना। क्या है आपकी संपर्क उसको ऐसा भी असर देते होता है जगत असत्य है ना यात्रीगार ने क्या किया है अमृत किया है असत्य ऐसा से किया है ना लेकिन हम वो दूसरे लोग ऐसा करते हैं कि जगत को असत्य है ना जगह भगवान वैष्णु से असत्यस्तुका ने चार्थ किया है कि वो जगत को असत्य की भमता वाला कहते हैं कि जैसे हम झूठे हैं ऐसे ही सब झूठे हैं ऐसा करने से वो अर्थ निराश हो जाता है उसी भी साथ है ना तो वास्तुदाल ने ऐसा किया जैसा वास्तव ने किया वह कर है ना जैसे हम भूख की भमता वाले हैं ऐसे के धूप इस प्रकार सबलतावादा मानते हैं दृष्टि अवष्टभ्य नष्ट हल्पुद्ध दृष्टि अवष्टभ्य नात्मन अल्पबुदय प्रभव प्रभव उग्रकर्माण क्षा जगत अहिता अवष्टभ्य नात्मन अलगबुद प्रभव उग्रकर्माण क्षा जगत अहिता अवस्टभ्य नष्ट अल्पबुद उगत छया दृष्टि अवस्टभ्य इस दृष्टि का आश्रय लेकर यह चार वाक्यों की दृष्टि है ना कि जगत का कोई शासक नहीं है धर्माधर्म कुछ कारण नहीं है तो तूर दृष्टि कही गई है असत्य है अप्रतिष्ठ है ऐसा इस दृष्टि का आश्रय लेकर या इस विचार का आश्रय लेकर के नष्ट हुए वाले। आप माना है ना? हाँ कि नष्ट हुई ना? इस दृष्टि का आश्रय लेकर के नष्ट हुई बुद्धि वाले कैसे लोग हैं बुद्धि वाले मनुष्य नष्ट हुई बुद्धि वाले यात्रकार ने ऐसे किया नष्ट स्वभाव है नष्ट हुए स्वभाव वाले अल्पबुद्धि वाले मनुष्य कैसे मनुष्य अल्पबुद्धि वाले मनुष्य अल्प बुद्धि वाले और उग्र कर्म करने वाले मनुष्य अल्प बुद्धि वाले उग्र कर्म ना है ना उग्र कर्म करने वाला हिंसा कैसा कर्म है उग्र कर्म हिंसा उग्र कर्म करने वाले अहिता जगत का अहित करने वाले, अहिंता है ना अहित करने वाले मनुष्य जगता छया जगत का क्षय करने, करने के लिए उत्पन्न होते हैं जगत का ध्वंस करने के लिए उत्पन्न होते हैं दोबारा देखेंगे इस दृष्टि राष्ट्र लेकर के नष्ट हुए स्वभाव वाले अल्प बुद्धि वाले अहित करने वाले नहीं, इस दृष्टि का आश्रय लेकर नष्ट हुई बुद्धि वाले या नष्ट हुए स्वभाव वाले अल्प बुद्धि वाले उग्र कर्म करने वाले तथा अहित करने वाले मनुष्य उग्र कर्म करने वाले तथा अहित करने वाले मनुष्य जगता छया प्रमोहन की जगत का ध्वस करने के लिए उत्पन्न एक आम दृष्टि में अवशब्दर्थ आश्रित है इस दृष्टि का आश्रय लेकर नष्ट आत्माना कर्त किया नष्ट नश्व स्वभाव नष्ट हुए स्वभाव वाले का सुबह जो है नष्ट हो गया है जिनका स्वभाव और नष्ट स्वभाव भ्रष्ट परलोक साधना की परलोक के साधन से परलोक का साधन जिनका नष्ट हो गया है, है, पर पर है परलोक का साधन क्या होता है बुद्धि विवेक है नष्ट आत्माना आत्मा का है कि विवेक है कि प्रलोक के साधन वाला प्रलोक का साधन होता है होता है अल्प बुद्धिया हमें समाज देखेंगे अल्पा एवं बुद्धि एसाम अल्पा एवं बुद्धि ऐसा अल्पबुद्धया अल्प ही बुद्धि है जिनकी उन्हें क्या कहते हैं अल्प बुद्धि अल्प का मतलब क्या है अल्प कहते हैं विषय विषया अल्पा का क्या है विषय विषया विषय को विषय करने वाली बुद्धि ध्यान देना घट को विषय करने वाली बुद्धि पट को विषय करने वाली बुद्धि घटपट क्या आएंगे विषय है घट विषय बुद्धि घट विषय बुद्धि पट विषय बुद्धि घट विषय बुद्धि कहेंगे तो क्या होगा घटा विषय घटा विषय विषय उस बुद्धि को क्या कहेंगे घट विषय बुद्धि और वो का विकल्प से होता है तो घट विषय बुद्धि भी बन जाएगा घट विषेक बुद्धि घट विषय बुद्धि दोनों प्रियोगेगा और घटपट आजी सब क्या हे विषय है शब्द इस पर सभी क्या विषय है इसलिए बुद्धि को क्या कहेंगे विषय विषय बुद्धि विषय को विषय करने वाली बुद्धि है ना शब्दादी विषयों को विषय करने वाली विषय से क्या लेना है शब्दादी शब्दादी को विषय करने वाली बुद्धि ठीक है शब्द को विषय करने वाली रूप को विषय करने वाली गंध को विषय करने वाली तो मतलब विषय को विषय करने वाली बुद्धि अब विषय ऐसी सम्बन्ध करने वाली बुद्धि कैसी है अलग बुद्धि जो बुद्धि विषय से संबंध रखेगी विषय को विषय करेगी वो कैसी है अल्पबुद्धि है जो बुद्धि परमात्मा को विषय करे परमात्मा की ओर लगे वो बुद्धि अल्प नहीं है वो महान है समझने mm -hmm. कोई बोले हम समझे कि ये कंप्यूटर खूब जानते हैं साइंस खूब जानते हैं, वकालत खूब जानते देश दुनिया की जानकारी खूब रहते लेकिन वो कैसे है अल्पबुद्धि है आकर्षण नहीं है तो कहते हैं अल्पबुद्धि वाले और ये किसके अंतर्जा ये दिखे तो ये ये है? है? जैसे को संबंध वाली अल्प जिनकी उन्हें क्या कहते हैं अल्प अल्पबुद्धिया मलिन सिक्ता तो मलिन अंताकरण वाले अल्पबुद किया श्रीघरी में मलिन अंताकरण वाले प्रभुवन के अर्थ उद्धव के उत्पन्न होते हैं उग्र करवाना कर है हिंसा क्रूर कर्माणा खून कर्म करने वाले हिंसात्मक है हिंसा पारायण है ना? खून करने वाले हिंसा पारायण या हिंसा करने के स्वभाव वाले हिंसा जगता छया प्रभुवं की इसी संबंधा जगत का क्षय करने के लिए उत्पन्न होते हैं इस प्रकार अन्वय है इस प्रकार सम्बन्धा कर अनवया प्रभुवं उग्र कर्माणा है ना बीच में उग्र कर्माणा को छोड़कर भास्प्रकार ने यहाँ लिखा क्या लिखा जगत तो है ना ऐसा संबंध है ऐसा है जगता अहिता अहिता करते हैं अहिता का क्या करते है सतुवा की वो अहित करने वाली अर्थात शत्रु वास्तु संपद वाले मनुष्य क्या होते हैं बिल्कुल पूरा पूरा आ गया है न पहले लोग सोचते थे चोरी करेंगे बेईमानी करेंगे तो हमारा कुल नहीं चुनेगा है न हमारे फुल का को नुकसान हो जाएगा कोई हानि हो जाएगी, कुछ मर जाएगा ऐसा सोचते थे कल चोरी करें हो करें करेंगे बेईमानी करेंगे धूप हो जाएगी यदि हम उनकी यात्रा करेंगे तो हमारे हानि हो जाएगी लोग बीमार होंगे मर जाएंगे परेशान हो जाएंगे अब मिलता है बेईमानी नहीं करेंगे ऐसी बिल्कुल ऐसा हो गया और जितने चोरी बेईमानी करते हैं तब तीन सीढ़ी के अंदर मेरी पूरा ना कोई एक्सीडेंट अभी मर जाएगा कोई शराब की सरकल बढ़ जाएगा और कोई नहीं जाएगा तो में है धार्मिक व्यक्ति रहने का बहुत है बहुत ज्यादा आत्मन बनता है ईमानदारी सबसे करना चाहिए काम आश्री दुष्पूर धमदाविता काम आश्रिया काम आश्र दुष्फूर धम्यमा मदान्विता मोहा गृही असद ग्रह मोवाद गृहीत असद ग्रहा प्रवर्तं असुचीता प्रवर्तं असुचीता मदद अशुचिता दुस्फूर काम आश्रि मोवाद असद ग्रहा गृह प्रवर्तं असुचि प्रका दुष्कूरम काम विमान दम से युक्त मान संयुक्त और मद से युक्त इन तीनों के अर्थ ना? है ना मान तथा से आसमान भक्त में किसी से, को कहीं मदा मैंने बताया था, था। तो बताया है आपको मदा था। है ना जो है ना ये उस मैंने कहा है दर्द दर्भ कर दम विमान तथा मन से युक्त असुची करते है असुची तो व्रता है यहाँ पर निशिद आचरण करने वाले या अशुभ आचरण करने वाले अशुभ आचरण करने वाले निशिध तो आचरण करने वाले असुचिवृत निषि आचरण करने वाले मनुष्य दुष्पूर्ण कामनाश्रित कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय देता कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का मन में बहुत कुछ लोगों को बैठा रहता है से विचार करके देखें <laughs> भी पूरा नहीं बहुत कुछ बैठा रहता है वही तो है कि कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर असद ग्रहण ग्रीतवा मोहत का अभिवेखात अभिवेक से असद ग्रहण असद ग्रहण का अशुभ निश्चय कैसा है हाँ की अशुभ निश्चय को लेकर अशुभ अस्य ग्रहण ग्रहित अशुभ निश्चय को लेकर से करते हैं। दोबारा देखेंगे तथा से असुची करने वाले दुष्पूरम काम आश्रित कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अभिवेक से असभ ग्रहण गृह अशुभ निश्चय को लेकर अभिवेक से अशुभ निश्चय को लेकर प्रवृत्त होते हैं, है ना उनकी प्रवृत्ति इश्त होती है दम्यमान मत से संयुक्त निषिण करने वाले मनुष्य संपर्क मनुष्य कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अभिवेक के कारण अभिवेक के कारणे अशुभ निश्चय को लेकर प्रवृत्त होते हैं। अच्छा अशुभ निश्चय क्यों होता है उनका मुहार अभिवेक के कारण क्या होता है हैं, असूल निश्चय होता है मानव होते हैं वो असुचि व्रत होते हैं मतलब असुर आचना करने वाले निशिध आचरण करने वाले होते हैं अलग अल्देज काम करके इच्छा विशेषम कामन कहाँ है दुष्पुरम तो कामन है न तो इच्छा विशेष का आश्रय लेकर के बहुत बड़ी इच्छा होती जो है इच्छा विशेष का लेकर आश्रय का शब्द है मतलब अवलंबन करके आश्रय करके जिस पूर्व का असत्य पूर्ण जिसकी पूर्ति सत्युना हो जिसकी पूर्ति संभव न हो दम्यमान मदानी कहामान तथा मध से युक्त को क्या कहेंगे दम्यमान बदान लिखा दम्यमान और मधुक्त मुद कर अन्य अगर का उपाधाय लेकर गण सबसे लेकर अशुभ ग्रहण करके अशुभ को लेकर आचरण निशिध आचरण है करने वाले मनुष्य है आपरान? तो ये कैसे देती होंगे वो आपकी संपर्क होंगे और क्या चिंतां चिंतां जा चिंता चिंता प्रलिया उपासिता प्रलयांस उपासश्रिता कामोभव पर्मा, पर्मा, पर्मा एक निश्चिता एक और सड़ जाइए दोनों को साथ आशापाश आशापाश्धा काम क्रोधपरायणते काम भोगायेन अर्थस काम भोगाथम अन्यायेन अर्थसाइंगे करके अपरिमयाम चिंता है भाषक काम मृत्यु पर्यत मृत्यु अपरियाम चिंता उपासमित चिंताओं का आश्रय कर मृत्यु पर्यत असीमित चिंताओं का आश्रय लेकर अपरिमेय है ना मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो उसमें चिंता रहती है लोगों को कब तक रहती है मृत्यु पर्यंत मृत्यु पर्यत असीमित चिंताओं का आज से लेकर भी बहुत सारी चिंताएं रहती है कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे क्या पियेंगे आपको तो भोजन मिल जाए कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कल भी मिल गया तो दो साल बाद कहाँ रहेंगे ऐसा अच्छा। वो मकान पुराना तो मिल जाएगा जब काहा बना है तो उसमें कुछ चिंता बनकर दे सकते होगा हाँ हाँ हम देखेंगे मृत्यु पर्यं परम है ना मृत्यु पर्यंत अपरणाम चिंता मा सकता है चिंताओं का आश्रय लेने वाले अच्छा लगा है क्या कुछ ऐसे का आश्रय लेने वाले कामोपो परमा की विषय भोग परम है ना परम कर् यहाँ पर किया है परम पुरुषार्थ भारत के साथ में कामोपभोग विषय भोग यहाँ काम करते हैं कामनाथ नहीं है बल्कि यहाँ पर विषय है काम करके इच्छा भी होती है जिसे भी होता है कैसे तो हर बताया जाएगा या काम करके जिसे जिसे भोध परम पुस्तार्थ है।, है जिसे भोग परम पुस्ताक है जिसे बोध परम पुरस्कार है एकावकी की इच्छिका मतलब कितना ही निश्चय करने वाले कितना ही कितना निश्चय करते हैं जिसे भोग बढ़िया बढ़िया खाना पीना मिलता है अच्छा छह सौ साठी लोग बने रहे यही सोचिएम पुरस्कार इतना ही निश्चय करने वाले इतना ही निश्चय करने वाले आशा पास्त ही स्था सैकड़ों आशा रूपा बढ़ेगी सबसे बड़ा पास क्या है आशा इच्छा जो है ना उसकी सबसे बड़ा बंधन है पास करता है बंधन है नस्सी जी पास बंधन हो गया ना पास क्या होता है बंधन तो हो की सैकड़ों आशा रूपी बंधन सैकड़ों आशा रूपी पास के बंधन है तो सबसे बड़ा बंधन कौन है आशा इच्छा यदि आपको कोई रस्सी से बांध ले तो महीने दो महीने में चार महीने में तो भी प्रकट की जाएगी है ना लोहा की कोई बंद लिया जाए तो लोहा भी है ना सब जाएगा मेरी निच्छा हम सबसे बड़ा बात नहीं है लोहा लोहा और कड़ी है मकान भी को तो भी गिर जाएगा और सब बाजार आप भी मिल सकते हैं सबसे बड़ा पाठ कौन है अच्छा की इच्छा रूपी सैकड़ों पास से भरे हुए इच्छा रूपी सैकड़ों पास से पिछड़े हुए कामक्रोध पर काम क्रोध को परम काम क्रोध मतलब काम क्रोध को परम और प्रेम देगा काम क्रोध परायण मनुष्य हुए तो काम और क्रोध के अनुसार जिंदगी जिनकी होती है काम और क्रोध के अनुसार जिनकी जैसी कामना हुई वही उन्हें करना शुरू कर दिया जिसके प्रति क्रोध आया उसके प्रति वही से लेना शुरू कर दिया आपने सैकड़ों आशा रूटी पास से बढ़े हुए काम क्रोध के पारायण ले आशुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम होगा काम अर्थ संज्ञान की अंत्योगे विषय भोग के ना, भो करते लिए विषय है सभी है काम भोगार्थम करते विषय भोग के लिए अन्याय अन्याय पूर्वक है अर्थ संज्ञान की अंत्य अन्याय पूर्वक है धन संद्रह की इच्छा करते हैं है ना अन्यायपूर्वक धन संग्रह की इच्छा करते हैं या धन संग्रह का प्रयास करते हैं अन्यायपूर्वक धन संग्रह का प्रयास जैसे सकते हैं जैसे धन चाहिए ना तो पैसे धन संग्रह करते अन्यायपूर्वक है न्यायपूर्वक ईमानदारी से खून पसीने की कमाई कर दे पसीना बहा कर दे कमाना तो आप भी सोटक है ना ये अन्यायपूर्वक धन संचय करना चाहे अन्य मतलब जैसे वो के लिए अन्य अन्यायपूर्वक संय की तो चेष्टा करते हैं या अन्यायपूर्वक संय का प्रयास करते हैं ये सब आप दान का पैसा ज्यादा लेकर से ज्यादा विस्तार करना को भी अन्यायूर्वक ही भी से कमाने वाला बहुत ज्यादा दान ले जा सकता है और भी संपर्क का विस्तार करना पड़ सकता है और देखने के लिए दोबारा दोनों को एक बार मिला के देखा देखते अच्छा प्रलेआम शाम अपरण चिंता हां मृत्यु पर्यंत अतिमित चिंताओं का आश्रय लेने वाले क्या कामो भोग परमा और जिसे भोग व्यय को परम पुरुषार्थ मानने वाले इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले मतलब जिसे वो ही परम पुरुषार्थ है ऐसा कर लेना कामो भोग परमा ऐसा और उनकी निश्चितता काेंगे की जिसे भोगी परम पुरुषार्थ है इतना ही निश्चय करने वाले इतना ही है इतना ही निश करने वाले सैकड़ों बने हुए काम क्रोश के सब सुभाव वाले मनुष्य काम भोगार्थम जिसे भोग के लिए अन्याय अन्याय अब यंत्र पूर्वक अन्यायपूर्वकान अन्यायपूर्वक्रह सके आशा एवं पाता आशा एवं पाता कर्मार्य समाश है तक सकही तक के लेना है आशा पास है? और देंगे आशा ये सकता है नो तथी आशा पास सकही बद्धा कृपया तक के समाप्त नियंत्रित नियंत्रित करते हैं भी हुए बने हुए बदले हुए ऐसा आशा रूपी पास से नियंत्रित हुए या बने हुए नियंत्रित संता करके बंधरे हुए उनसे बंधे हुए सब और खींचे जाने वाले सब और खींचे जाने वाले, वाले आसान सब और खींचती है ना कोई को परेशान हो जाता है इच्छा है की इस इच्छा की कुर्सी वाला काम पहले करें इसी इच्छा की कुर्सी वाला काम पहले करें अच्छा वो छोट गई रहिए आगे चिंता अपरण्यम क्या लगाएंगे चिंता अपरण्यम क्या अपरण अपर भाष्यकार बताते हैं न परिणाम शक्य थे यहा चिंता या अयत्ता अपरिमेम अपरिमेय कर्म बताते हैं यहा चिंताया इत्ता परिणाम न शक्य थे का अपरया लग जाएगा यस्या चिंताया यस्ता परिणा न सत्यते मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ध्यान देंगे चिंताया परिणा न सत्यते जिस चिंतन की सीमा या अवधि जिस चिंतन की अवधि को माफा नहीं जा सकता है जिस चिंतन की अवधि को माफा नहीं जा सकता है चिंता की अवधि चिंता की सीमा पता नहीं चले कितनी चिंता बोलेंगी कितनी बड़ी चिंता है तो जिस चिंता की सीमा को माफा नहीं जा सकता है चिंता चिंता उस चिन्ता को क्या कहेंगे अगर जिस इस चिंता की सूमा को माफा नहीं जा सकता है है ना और अवधि को तो माफा नहीं जा सकता है कहा तक चिंता है उस चिंता को कहेंगे अपन में अपने अवधि रहती असीमे अवधि रही थी असीमी ताम रुपीला एक बनेगा अपने मृत्यु पर्यत रहने वाली बासुता तो मृत्यु पर्यंत रहने वाली सीमित चिंताओं का आश्रय लेने वाले मृत्यु पर्यत रहने वाली सीमित चिंताओं का आश्रय लेने वाले अर्थात सदा चिंता पर सदा चिंता करने वाली सदा चिंता करने वाले हमेशा चिंता है कामों भोग करवा काम ये की काम की कामना की जाती है इसलिए काम कहलाते हैं कामना की जाती है इसलिए क्या कहलाते हैं काम मतलब जिनकी कामना की जाती है क्या कहलाते हैं तो कामना किसकी की जाती है जितने तो काम कर क्या हुआ विषय कौन से विषय सब्जाजी विषय है ना? तो, तो काम जनता ही नहीं काम जब ऐसी विष्पति होती है तो काम कर हो जाता है सब्जाजी विषय ठीक है कामना की जाती है इसलिए विषय कहलाते हैं कामना सब्जाजी विषय में की जाती है सब्जावी विषय क्या कहलाते हैं काम सब्जाविया विषय हो गया ना सब्जाजी विषय सब शर्मा मतलब कामो भो शर्मा है कामुख भोग परमा उप भोग करके भोग मतलब तो मानने वाले कैसे अयम यो परमा पुरुषार्थ परमा से क्या लेना है पुरुषार्थ अयम से लेना है यहाँ पर कामुख भोगा हम्म अयम से क्या लेना है कामुख भोगा कामुख भोगा एव परमा ऐसा शक्ति समा कामुगा यो परमा और परमा का क्या अर्थ है यहाँ पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्या परमात्मा परमात्मार्थ हैुर होगा कामो भोग एवं निश्चित आत्मना इस प्रकार है निश्चित अंताकरण वाले ऐसा कर लेना इस प्रकार निश्चित अंताकरण वाले या निश्चित मती रखने वाले ये निश्चित इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले आशा पास बदला का जरूर जो काम कर का प्रत्यय करेंगे तो जो कामना करता है वो काम ये तो तो काम हो जाएगा अब आप जाकर ढाकु को प्रत्यय लगा कर देखना क्या वो करता है विचार करके आइए किस कार में कैसा बनेगा वो अब अब यही आकर सकते है जिनकी सामना भी जाती है वो काम है में पर सामना करने वाले काम क्या करेगा अब लगायेंगे आशा पात्र बद्धा है की सैकड़ों आशा रूप पास ऐसी बढ़े हुए सैकड़ों आशा रूप पास ऐसी झकड़े हुए बद्धा का संयंत्रता क्षमता सैकड़ों आशा पास ऐसी बघे होकर सब और खींचे जाने वाले सब और खींचे जाने वाले सब और खींचे जाते हैं सब और खींचे जाते हैं सभी बिस्लो में मनुष्य कौन खींचता है सभी खींचती है सभी का भी इच्छा है काम क्रोध काम क्रोधो परम ऐनम ऐसा काम क्रोधो परम ऐनम ऐसा परम ऐनम का पर आश्रय है ना कि काम क्रोध परम, परम आश्रय है जिनका उन्हें क्या करेंगे काम क्रोध पारायण काम क्रोध परायण करते है काम क्रोध को परम आश्रय मानने वाली अर्थात काम क्रोध के अनुसार करने वाले मतलब है।, है, है काम क्रोध की प्रयास करते हैं काम भोग काम भोगे भोग के लिए विषय भोगभुप प्रयोजन के लिए धर्मार्थम निये नहीं है धर्म धर्मार्थम मतलब धर्म के लिए नहीं अन्याय करते अन्याय पूर्वक अर्थ संख्यान कर धन का इकट्ठा करने की धन क्या इकट्ठा करने की चेष्टा करते अन्याय तो अन्याय का हुआ परस्वा अपहरण आदि रूप अन्याय गिर दूसरे से धनबे अपहरण आदि रूप अन्याय है ना? किसी का भी धन अपहरण करना पाप है और सबसे बड़ा अपहरण सबसे बड़ा पाप किसके धन का अपहरण करना है राजा के कहार समूप इसी के भी धन का करना पाप है बड़ा पाप बताया सरकार बहुत बड़ा बात है ना किसी का भी वो सोचते हैं करते हैं तो आज अपनी पीढ़ियों को भी नरक में ले जाएंगे नरक में क्या ले जाएंगे तो कभी पैसा न रहने पर भी जाता है ऐसा अभिप्राया और उनका अभिप्राय ऐसा होता है और उनका अभिप्राय इस प्रकार होता है ना जिनका इदम आत्मी मया का प्राप्ते अभी कितना लगाइए उनका क्या है अद्य अद्य अद्य प्राप्ते इतना लगाइए मैयाब्धम आज मैंने इस आज मैंने इस वस्तु को आज मैंने इस वस्तु को प्राप्त किया है ना भंडारे मैं आज मैंने इस वस्तु को प्राप्त किया इदम मनोरथम कर वास्तव में मनुष्ट मन, मन को संतुष्टि मन को संतुष्ट करने वाला पदार्थ इदम मनोरथम प्राप्त प्राप्त से मन को संतुष्ट करने वाले इस पदार्थ को प्राप्त करूँगा मन को संतुष्ट करने वाले इस पदार्थ को प्राप्त करूंगा ये भविष्य हो गया इसको प्राप्त किया है और इसको प्राप्त करना है ये इदम अस्थि है ये वस्तु है ये वस्तु मेरे पास है यह वस्तु मेरे पास है इदम इदम धनम भविष्य की बुझाएगा पुनः इधम धनम अपनी मैं भविष्य की पुनः या धन मेरे पास हो जाएगा सुना या धन मेरे पास दोबारा लगायेंगे हद नया इदम लबधम आज मैंने इस वस्तु को प्राप्त किया इदम प्राप्त से मन मन को संतोष देने वाले इस पदार्थ को और प्राप्त करेंगे देने वाले इस को देने तो और प्राप्त नहीं वाले और अच्छा है अब देखेंगे ऐसा कर लेना मेरा है भविष्य मेरा हो जाएगा ये तो है और फिर यह धन और मेरा हो जाएगा ऐसा लोग सोचते रहते हैं देख लिया ये द्रव्य मैं अब इस को मैंने प्राप्त किया मनोरथम कर मनस्पुष्ट और मन की संतोष मन को संतोष देने वाले या मन को संतुष्ट करने वाले और पदार्थ को प्राप्त करूँगा इधम चाहती यह धन मेरा है और यह धन भी मेरा हो जाएगा आज भविष्य भविष्यकाल में है ना आगामी संवत् अगली साल यह धन भी मेरा हो जाएगा जितना उनके पास है उतना भाई पास भी अगले पास नहीं है धनम कि आगामी वर्ष में भी आगामी संवत् आगामी वर्ष में सुना यह धन मेरा हो जाएगा लगा दिक्कत तो ना जैसे हमने अन्य बताया उसी क्रम ऐसी भविष्यकाल का अर्थ कर लेंगे क्या चुना ये धन धनम अपनी नहीं भविष्य की भविष्य लेना क्या जोड़ेगा इसके साथ आगामी आगामी समस्त सुनार या गणवीर आगामी वर्ष में मेरा हो जाएगा है कि उस ढंग के कारण या उस ढंग ऐसी मैं धनी इस प्रकार विख्यात हो जाऊंगा और लोग जाने में बड़े पैसे वाले है, हैं धन तो वाले हैं हमारा भी नाम हो जाएगा मया मया त्रु मत शत्रुरा अपराशी भोगी सिद्ध अहम बलवान शत्रु असो शत्रु मया हट ये बलवान शत्रु मेरे द्वारा मारा गया मैं शत्रु मेरे द्वारा बड़े बड़े शत्रु नया होता यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया क्या अपराध अभी अहिसे और दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा अहम ईश्वर मैं ईश्वर हूँ मतलब मैं समर्थ हूँ अहम भोगी मैं बहुत पदार्थों से लुप्त हूँ मैं बहुत सारे भोग से लुप्त मैं बहुत भोग वाला हूँ है ना बहुत बहुत सुविधाओं का उपभोग करने वाला हूँ है ना बहुत सुविधाओं में उपयोग करने वाला हूँ मई सिद्ध हु मैं बलवान हूँ ओम पूर्ण पूर्णिनम पूर्ण पूर्ण